तीन प्रकार कहा गया गौणात्मा मिथ्यात्मा आत्मा। इसमें गौणात्मा कौन है तत्र पुत्रादेर गौणात्मक तो आय लोके गौण प्रयोग में उदाहर थी पुत्र भर आदि में गौणात्मक तो। इसको दिखाने के लिए लोके में कैसे गौण प्रयोग होता है उसको दिखाते हैं। सिंहोय देवदत्त सिंह मितैक गौण मेतो मितईक गौणत भेद सेमता तथादत्त सिंह देवदत्तस्तु ये सिंह है देवदत्त सिंह में एत हो ऐक्य मानवता है सुनते हो क्या कहा देवदत्तस्तु सिंह ऐसे शब्द प्रयोग किया शब्द जने ज्ञान होगा देवदत्त सिंह में ऐक्य होगा हो भान होता शब्द से देवदत्तस्तु अयम सिंह ये देवदत्त सिंह है देवदत्त सिंह दोनों में ऐक्य भान होगा शब्द से अयम ऐतोकम गौणम ये दोनों की एकता का जो भान होता है वो ऐक्य गौण है गौण क्यों है मुख्य नहीं है किस किस्म एकता है देवदत्त और सिंह अयम देवदत्तु सिंह हो ये हो ऐक्यम गौनम ये ऐक्य गौण है क्योंकि भेद से भाषा है तो जो सुना ये देवदत्त सिंह है तो देवदत्त सिंह में भेद भान होगा भेद दिखता है प्रत्यक्ष तो देवदत्त सिंह से भेद न दिखता है भेद का भान होता है भेद के भान होने से यह जो ऐक्य शब्द से कहा गया ऐक्य मुख्य है गौण मुख्या होगा तो भेद रहेगा भेद भान से ऐक्य गौण हुआ सुनने वाले कहने वाले जानते देवदत्त सिंह नहीं है इसमें जो ऐक्य है गौण हुआ तो गौण सिंह देवदत्त को जो सिंह कहा गौण है सिंह सदृश है सादृश्य में इसे गौण शब्द प्रयोग लोक में क्या जाता है ये एक तो ऐक्यम गौणम अकस्मात गौण है? भेद से भाषण होता तो भेदभाव होता है तथा पुत्राधिर आत्मता पुत्र में जो आत्मता इस प्रकार गौण है पुत्र में अपने से भेद होता है भेद होने के कारण पुत्र को जो आत्मा कहा गया वह आत्मा मुख्य आत्मा है गौण है गौण है इसलिए तथा पुत्राधिर आत्मता, पुत्र में भारिया में जो आत्म गौण है अयम देवदत्ता सिंह इसे शब्द सुन करके देवदत्त सिंह और ऐक्यम भान शब्द से वो ऐक्यम तथ गौण गौण तो औपचारिक है गौण क्यों है उसमें हेतु कहते तत्व हेतु मारो हो भेदस्य से भाद भेद होता है भेद होने के कारण ऐक्य जो गौण है द्रष्टांति के विषय दी दृष्टान्ति क्यों पुत्र आधे तथा आत्मता पुत्र भारी आदि में तो कहा गया है वो मुख्य होगा वो गौण क्यूँकी भेद भव होता है पुत्र अपने से भिन्न पत्नी अपने से भिन्न ऐसे भान होगा भेद होने से ऐक्य गौण है अनंतरम मिथ्यात्मान दर्शे थी अभी मिथ्यात्म का दिखाते है भेदस्ती पंचकोशेशक्षिणो न तो भात मिथ्यात्म का तो कोशा नौरात्म का यथा चौरात्म का तो कोष कितने हैं है पंचकोशे साक्षी नो भेदी साक्षी ऐसी भिन्न है पांच कोश भेद किस रहेगा पंच कोश पांच कोश को में साक्षी का भेद रहेगा भेद का तो अनु भाग साक्षी ऐसी भिन्न है पांच कोश साक्षी प्रत्युक भेद पांच कोष में है किंतु न तो असो भाती असो न भेद न भाती भेद यदि भान हो जाए साक्षी से अहम मनुष्य ऐसे भान होगा मनुष्य तो अन्नमय कोष में है साक्षी में है अहम मनुष्य है ऐसे भान होता है अर्थात क्या हुआ साक्षी से अन्नमय कोष में भेद होने पर भी उसका भान नहीं होता है अन्नमय के बाद है प्राणमय अहम जीवामी जीवन प्राण में कोश में है साक्षी से भिन्न होने पर भी ऐक्य भान होता है अहम शोचामी मन, साथ मन हो हो। के साथ मन में अहम निश्चिन्होमी बुद्धि के साथ ऐक्य भान होता है साखी का हैं? साक्षी का भान होता है वेद भान नहीं होता है नही से मिथ्यात्मा अथवा तो कोशाना कोष में जो आत्माता है मिथ्या अनामेय को भी आत्मा कहते प्राण में मनमय पांचों को में, आत्म शब्द लोक में भी कहा जाता है श्रुति में भी उपनिषद में आया तो पांचों कोष में जो आत्मत्व तो है वो मुख्य आत्मा आत्मता है गौण है या नहीं गौण होगा को यदि भेद के भान हो भेद का भान, हो। भान होता है अहम मनुष्य से भान होता है नहीं होता है अब भेद भान होता है साक्षी से भेद भान होता है में भेद भान होगा तो हम मनुष्य भान होगा यदि nope. मनुष्य तो देह में है या साक्षी में है यदि भेद भान हो जाए तो हम मनुष्य नहीं करना चाहिए अब मानते हो हम मनुष्य हो तो भेद भान होता है तो साक्षी के साथ पांचों को भेद होने पर भी भान गौण आत्मा स्थल में भेद का भान होता है सिंह देवदत्त में भेदभान होता है पुत्र और में भेद भान होता है इसमें गौणात्मा हुआ और देह साक्षी में भेद भाना न ही होने से इसको गौणात्मा कहेंगे कि मिथ्या आत्मा भ्रम है मिथ्या आत्मा अर्थ कुसाना मिथ्यात्मता यथा स्थानु चौरात्मता स्थानु मालूम नहीं है कोई ठूंट है शाम को देखा देखा कोई आदमी खड़ा है चोर भ्रम हुआ चोरात्मता ये गौण है गौण कहेंगे जब स्थानु अलग भान हो जाए उसमें स्थानु है जो आपको चोर कर करके दरवाजे बंद, कर बंद कर करते तो। हो डर करके दरवाजे बंद कर दो मालूम है स्थानु है है भेदभाव होगा तो भ्रम होगा चोर कहोगे भेदभाव नहीं होने से उसको गौनों कहा जाएगा वो मिथ्या है रज में सर्प दे कर डर कर दौड़ कर भागा उसमें भेदभाव होता है ना नहीं भेदभाव होता है तो सर्प आत्मा वो गौण कहा जाएगा क्या कहा जाएगा मिथ्या।, मिथ्या जब दूसरे को ठगने के लिए डराने दरा के लिए के लेकर कहते साप ये स्वयं जानता है साप नहीं है जानता है वहां साप जो कहता है सर्प कहता है वो मिथ्या है भ्रम है नहीं गौन। ये गौण है क्योंकि जानते हैं सर्प नहीं है जान कर जब सर्प तो कहेंगे गौण और राज्य सर्प देकर भागा जोर से दौड़ा गिरा बड़ा डर करके उसमें गौण कहा जाएगा भेदभाव होता है उसमें इसलिए क्या कहा जाएगा मिथ्या सर इस प्रकार देखा चोर है और सुबह देखते चोर नहीं स्थान बाद होता है जो शाम को देखा चौरा वो चोर है वो गौण कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा मिथ्या स्थानो स्थान चौरात्मा का ये था स्थान में जैसे चौरात्मा था मिथ्या है इस प्रकार कोष में आत्मा है क्या है मिथ्या आत्मा देह में आत्मा है आत्मता है अन्न में कोष में आत्मता है और मिथ्यात्मता है मिथ्या आत्मा है अन्न में कोश या गौणात्मा है गौणात्मा तभी कहेंगे भेद हो तो जैसे देवदत्त सिंह का भेद होता है पुत्र और पिता में भेद होता है इसलिए हो गौणात्मा और देहादी में भेदभाव नहीं होता है शब्द से कहते नहीं फिर भी भेदभाव होता है हम कहकर देखो हम कहते समय इधर पूरा अहम बुद्धि होती है नहीं देखो भेद होता है क्या इसलिए क्या कहा जाएगा जिसके फेद भान हो जाए मिथ्या नहीं होगा भान हो जाए तो हम बुद्धि नहीं होगी पंचको से शु पंचको से पांच में आनंदमय आदि अन्नमय अंतु पहला है आनंदमय अंत में अन्नमय तृतीय कौन है मनोमय है प्राणमय नहीं आनंदमय के बाद क्या आएगा विज्ञान में विज्ञान के बाद मन में पंचसु कोशेशक्षी न सकासाद साथ भेद विद्यमान साक्षी से भेद है नहीं, हैं? नहीं।, नहीं।, नहीं। हैं? क्या सुनते हो साक्षी से भिन्न है या नहीं साक्षिण सकासाद साथ विद्यमान भेद भेद है भेद होने पर भी भान नहीं होता है भेद विद्यमान भी न अब भेदभाव नहीं होगा तो उसमें जो आत्मता नहीं। नहीं। मिध्यात्मत है वो गुणात्मता कहेंगे अतः तेसा मिथ्यात्मत्व मिथ्या मिथ्यात्मत्व है मिथ्या मिथ्यात्म दृष्टांत देते है स्थानु में जैसे चोरात्मता वस्तु तो स्थानु चोर से भिन्न है क्या स्थानु चोर से भिन्न है वस्तुत तो चोरा भिन्न से स्थान हो चोर रूपत्व जैसे भिन्न होने पर भी उसमें चोर रूपत्व भ्रांति से है और जैसा मिथ्या तदवत इस प्रकार में जो आत्मत्व है वो क्या है मिथ्या मिथ्यात्म अब पद्य इधानी इदानी मुख्यात्म मुख्य तो उप उपपादयति गौण मिथ्यात्मा नौ उपाध्य गौण्त्मा नौ क्या भी होती है द्वितीय दिवोचना उपपाद्य का कर्म गौणात्मा और मिथ्यात्मा दोनों को प्रतिपादन करके अभी साक्षी में मुख्यात्मात्म उपादी मुख्यात्मा तो साक्षी में ही नभादि भेदो नाप्यस्ती ना साक्षिण प्रतिणो प्रति सर्वा मुख्यत्म्य मुख साक्षिण प्रति भेदो भेद न भाति ना पी अस्थि साक्षी में न तो भेद है न तो बहन होता है साक्षण भेदो न भाति ना, ना प्य अस्थि साक्षी में साक्षी भे, का भेद नहीं है नियोगी न विशेषण विशेषणे साक्षी का अविद्यमान प्रतियोगी से अप्रतियोगी अप्रतियोगी से भेद नहीं है भेद होने के लिए प्रतियोगी चाहिए किससे भिन्न होने के लिए साक्षी एक सत्य है उसको छोड़कर बाकी सब अध्यस्त है वास्तव वा साखी से भिन्न क्या है कोई नहीं उनसे साक्षी में भेद किसका रहेगा कोई वास्तव हो तो वास्तव कोई है? है कोई हो तो प्रतियोगी बनेगा प्रतियोगी हो तो भेद रहेगा अप्रतियोगी अविद्यमान प्रतियोगी से प्रतियोगी नहीं उनसे साक्षी में भेद नहीं है क्योंकि सर्वांतरत्व तस्से मुख्य आत्म को निश्चित है साखी से त्यस्ते तस्थान साक्षिण साखी मुख्यम आत्म तो इतना साखी मुख्य आत्मा हे साक्षिण साखी से आत्मन साक्षी आत्मा गौण्त्म कस्म भेद नस्ति गौणात्मा भेद हे गौणात्मा कौन हे पुत्रादि इसमें पिता के अभेश अपने भेद हे गौणात्मा जिस प्रकार पिताद में भेद है इस प्रकार साक्षी में कस्नाद भी तो भेद न भाती साक्षी में किस का भेद भान नहीं होता है मिथ्यात्म देहादरी वेद भी मिथ्यात्मा कौन है देहादे देहाद भेद है इसी प्रकार साक्षी में, में भेद नहीं है नास्तिय भी मिथ्या में देहाद में तो भेद है साक्षी में नहीं है क्यों नहीं तत्व हेतु साक्षी क्यों भेद नहीं देहादे जो जैसे देहादी में भेद है मिथ्या आत्मा का भेद नहीं गण आत्मा का भी भेद नहीं साक्षी में क्यों नहीं अप्रतियोगी न अप्रतियोगी होने से भेद नहीं है अप्रत जो दिया है किसका विशेषण है साक्षी का साक्षी न अप्रतियोगी न साखी का विशेषण है यह विशेषण हेतु गर्भितम हेतु गर्भ में अप्रतियोगी होने के कारण भेद नहीं हेतु है गर्भ में अप्रतियोगित्वात है। विद्यते। सेंप्रत्यूगी। सेंप्रत्यूगी है। साक्षी अप्रतियोगी यथा पुत्रादेर देहादे स्वयं प्रतिगि विद्युत्र देहादेगी भिन्न पुत्रादि देहादि अथा देहादि दे में पुत्रादि में भेद है? नस्तु तो कसी प्रति अस्ती और साक्षी में वास्तव प्रति कोई होगा नहीं देहादे सर्वस्व आरोपित जितने देहादि सब कुछ अरे ते वास्तव तो प्रतिविधि कोई है साक्षी में भेद नहीं होगा इसलिए अप्रतिविग ना? भेद नाव ना ना ना साक्षी न ना गौण मिथ्यात्व महाभूत आम मुख्यात्मा तो दुख तो साक्षी का भेद कहीं नहीं है साक्षी में किसका भेद नहीं, नहीं क्यूँकी प्रतिविधी को नहीं है तो गौण आत्मा नहीं मिथ्यात्मा भी नहीं है किन्तु मुख्यात्मा तो दुख तो मुख्यात्मा क्यों मानेगी उसका है तो सर्वांतरत्वाद सौ के अंतर है साक्षी सर्वस्मा देहपुत्र केर्वसाक्षि प्रतीज प्रत्येगात्म सर्वांतर सौ के अंदर होता है, प्रतीय सर्वांतर साक्षी प्रतीत तो होता है तस्व साक्षिण आत्म्यात्मा कौन वा साक्षी मुख्य मुखा अनौपचारिक अभ्यूपक मध्य स्वीक्रिय अत्र अन्चित इस इस्लोक में अनुमान है बीमा साक्षी मुख्यात्मा भविहती तो पक्ष हो गया साक्षी उसमें साध्य मुख्यात्म हेतु सर्वांतरत्वा व्याप्ति करने के लिए जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ तो वहाँ साध्य है यत्र धूमस तत्व यहाँ अन्य व्याप्ती होता तो यत्र तो सर्वातरत्व तत्व मुख्यात्म साक्षी तो पक्ष हो गया और सर्वान्तरत्व तो और कहीं है साखी को छोड़ करके तो सर्वांतरत्व तो, मुख्यात्म तो कहीं दृष्टान्त मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा इसलिए ये केवल व्यक्तरी की ऐसा पृथ्वी इतर भी गंध जहाँ जहाँ गंध है वहाँ इतर भेद इसमें अन्य व्यक्ति का दृष्टान नहीं।, नहीं मिलेगा पृथ्वी मात्र पचे पृथ्वी को छोड़ गंध कहीं रहता है तो अन्य दृष्टान्त नहीं व्यक्ति का दृष्टान्त होगा जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं है जहाँ इतर भेद नहीं है वहाँ गंधा नहीं।, नहीं, नहीं है कर्क संग्रह मैं यद इतरभेद न भी देते न तद गंधवत जलम इसी प्रकार यहाँ भी जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु नहीं है साध्य क्या है मुख्यात्म जहाँ मुख्यात्म, मुख्यात्म तो का अभाव होगा यो मुख्यात्मा नाध्य ना रहेगा यो मुख्यात्मा नवती उसमें साध्य है साध्य का अभाव है सर्वां उसमें हेतु तो है सर्वांतर तो नहीं जितना मुख्यात्मा तो नास्ती तत्व तो तो सर्वांतर तो नास्ती अथा अच्छा जो मुख्यात्मा नहीं वो सर्वांतर नहीं होता है दृष्टान्त क्या होगा जिसे अहंकार आदि अहंकार आदि मुख्यात्मा है सर्वांतर है नहीं साध्य नहीं हेतु नहीं ये केवल वितरिक हुआ केवल वितरिक अनुमान तो साक्षी सर्वांतर है इसलिए क्या होगा मुख्यात्मा है कितने प्रकार हुआ भगवत तो आत्मा त्रिद्रिध्यम भवतु आत्मा तीन प्रकार हो गया फिर भी पुत्रादि आदि को मुख्य शेषी उपकार और आत्मा उसका उपकार के जो कोई लोग को मानते हैं उसमें क्या आया पुत्रादि है शेषी तो अभिधान किम आया तुम पुत्र भारिया को शेषी कहते कोई लोग को, आत्मा उसका शेष है उपकार स्वयं उपकार कह, पुत्र हो गया प्रधान ये जो कहा गया तो उसमें क्या आया ऐसा संक्राह उत्तर देते हैं। सत्यवहारेषु येषु यम तो चिता तेषु तस्वेषित सर्वस्या शेषता एवं सती आत्मा तीन प्रकार निश्चय हो गया एवं सती ये सुवहारेश आत्मता उचिता तेसु तेषितम जिन व्यवहार में जो आत्मा उचित है उसको वहाँ शेषी कहाना अन्य सबको क्या कहेंगे शेष उपकार जिन जिन व्यवहार में जो आत्मा मुख्य व्यवहार होता है वहां वो शेषी होगा बाकी सो शेष हो जाएंगे सर्वत्र पुत्र शेषी नहीं होता है तो प्रतिनिधि बनाने के लिए पुत्र उस समय है सर्वत्र है ये सुवहारेश यश उचित आत्मता जो आत्मा उचित है उसी व्यवहार में शेष व्यवहार से चित शेषी होगा अन्य शेष होंगे एवं का आत्मत्रय आत्म त्रय विद्य सत्य तीन प्रकार होने पर भी ये व्यवहारेश लौकिक व्यवहार हो अथवा वैदिक व्यवहार हो लौकिक वैदिक लक्षणेश पालन पोषण ब्रह्मत्म अनुसंधान आदि पालन पोषण करते है ब्रह्मात्मन अनुसंधान करते है जे व्यवहार विशेषेशमता उचित पुत्र आदे देहादेह साक्षित आत्मा कही देह आत्मा कही साखी है भोजन करके मोटा तगड़ा बनने के लिए वहाँ कौन आत्मा है देह होगा और पालना करने के लिए रक्षा करने के लिए वैद्य करने प्रतिनिधि बनाने के लिए मुख्य पुत्र और ब्रह्मत्मा अनुसंधान करने के देह मुख्य है वहाँ साक्षी होगा मुख्य पालन पोषण ब्रह्मत्मात्म अनुसंधान आदि विशेष में पुत्र आदे देहा साक्षी नत्म ब्रह्मत्मा अनुसंधान करने के लिए साक्षी प्रधान होगा और पोषण करने के लिए देहा होगा और पालना करने के लिए पुत्र होगा से पुत्रा देह देहा देखी नोबा कहीं पुत्र सी होगा कहीं देह सी होगा कहीं साक्षी से सी होगा प्रधानतम प्रधान जो शेषी होगा उसको छोड़ के बाकी से हो जाएगा तद व्यतिरिक्त तो सर्वश्रेष्ठ शेष सेच होता शेष गौण उपसर्जन उपकारक हो जाएगा भगवती हो तो कहीं कहीं व्यवहार में पुत्र को शेषी माना जाएगा कहीं कहीं पोषण भोजन आदि में देह को भी शेषी माना जाएगा कहीं कहीं सेसी है सर्वत्र व्यवहार में कहीं किसको सेसी बाकी से, से, से कहा जाता है ओम तीन बता दिया पालन पोषण ब्रह्मत्मा संधाना पालन के लिए पहले बताते हैं एतदेव तदेव प्रपंच मुर्ष गृहरक्षा गौणात्मपयुज्य गौ मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्र शेषीत गौ मुमर शोर गृह रक्षा दो गौणात्माएपय मुमुर से मरना समय मरना समय आ गया और गृह रक्षा वेद अध्ययन अज्ञा आदि करने के लिए वहाँ उपयोग किसका होता है पुत्र गौणात्मा का वो गौणात्माए वो उपयुजते वहाँ गौण मुख्य हो गया और बाकी से सो जायेंगे वहाँ आत्मा है साखी गृह रक्षा करने के लिए न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा देह मिथ्यात्मा वहां प्रधान है देह नष्ट होने वाला है इससे पुत्र अतः पुत्र शेषी रक्षा आदि में शी कौन होगा पुत्र, पुत्र, पुत्र गौणात्मा है मुर्ष इत्यादि न श्लोक पंचगण पांच श्लोक में विस्तार करते हैं गृह रक्षा दु कर्म विशेष के लिए गौणात्मा ही पुत्र भारी रूप उपयुक्त है पुत्र भारूप का उपयोग है उपयुक्त भवती उत्तर अर्थव जी जीवी सूचो आगे जीवना चाहते पुत्र बारी आदि वही उपयुक्त हो घर रक्षा के लिए मुख्यात्मा साक्षी न उपजते मुख्यात्मा क्यों उपयोगता नहीं अभिकारी साक्षी अभिकारी है तो उसका उपयोग नहीं है गृह रक्षा में नीथ्यात्मा मिथ्यात्मा मिथ्यात्मा कौन है विदेह सबसे मरण उन्मुख उसका भी उपयोग नहीं तो क्या निष्पन्ना फलित माह पुत्र शेषी भगवत इसलिए मुख्य हो गया पुत्र उगते गृह रक्षादि व्यवहारे सबके सस्मिन पुत्रादि स्वीकार दृष्टान्त माह गृह रक्षादि व्यवहार के लिए स्वयं होते हुए पुत्रादि को मुख्य माना स्वीकार किया दृष्टान्त देते हैं। अेता सन्नप्य गृह्यते अय्योग्यवाद्य बटुरेवा गृह्य से योग्यत्वाद् अध्येता बन्नी वेद अध्ययन करने वाले वन्नी है पास में वन्नी है अध्येता वन्नी कहेंगे तो वन्नी का ग्रहण होगा वन्नी अध्ययन करने वाले पास में वन्नी है अध्येता वन्नी कहेंगे तो वन्नी क्यों लेंगे अध्येता है वाला है क्या इतना न गृह थे अग्नि विद्यवान होने पर भी वन्य सदस्य का ग्रहण होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अयोग्य अध्येत अग्नि में है क्या अयोग्य अग्नि न गृह थे साम अपी वन्य पास में होने पर भी अध्यक्ष वन्य कहेंगे तो वन्य शब्द काल से अग्नि ऐसा ग्रहण नहीं होगा क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है किसकी योग्यता अध्येतृत्व रूपये योग्यता नहीं तो फिर कौन ग्रहण होगा अध्ययता वन्य वन्य सदस्य किसका ग्रहण होगा भट्टू रेबर गृह थे ब्रह्मचारी योग्यत् ब्रह्मचारी वेदाजन करता है अध्येता बटु है इसलिए योग्यता बटु रे व्य शब्द से वन्नी शब्द से किसका ग्रहण होगा अध्येता वन्नी कहा गया तो वन्नी शब्द से कौन हो मुख्य बन लेना बटु ब्रह्मचारी कर लेना ये गौण है ब्रह्मचारी कर लेना बटु रे व्य ब्रह्मचारी वो अग्नि तुल्य है अयम अध्येता बन्नी कहा अध्येता बन्नी है इसमें प्रयोग है स्वरूप विद्यमान अग्नि स्वरूप तो, तो अग्नि hmm. होने पर भी अग्नि शब्द का अर्थ होगा अयम अध्य बि अग्नि पास में इसको उसको कहेंगे स्वरूप विद्यमान होने पर भी अग्नि शब्द का अर्थ उसे बन्नी का ग्रहण नहीं होता है क्योंकि तब से अभ्यतृत्व आयु है वन्य में अभ्यतृत्व तो है पढ़ने का अभियान करता है वनी hmm. hmm. अभ्य तो नहीं है किन्तु अभ्यतृत्व तो योग्य बटु रू का सब मानव ब्रह्मचारी एवं अत्र अस्मिन प्रयोग अग्नि शब्दार्थ तो नहीं अध्यय के योग्य है ब्रह्मचारी इसलिए इस प्रयोग में अग्नि शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी होता है अग्नि शब्द ऐसी ब्रह्मचारी लेना बटू योग्य तो अध्ययन के लिए योग्य है इसलिए वहाँ अग्नि शब्द ऐसी किसको ले ब्रह्मचारी को वो मुख्य अग्नि का अर्थ लिया और गौन अर्थ यहाँ भी उदाहरण दिखाया जहाँ गौणात्मा प्रधान होता है पुत्र होता है गौणात्मा प्रधान दृष्टान्त में दिया अग्नि अध्ययता में अग्नि का गौण अर्थ लिया ब्रह्मचारी स्थल देखा करके आगे मिथ्यात्मा पाठ में मिथ्यात्व है तो नहीं चाहिए मिथ्यात्मा मिथ्यात्मा प्राधान्य स्थलम उदाहरती गौणात्म प्राधान्य उदाहरण दिया आगे उदाहरण देंगे मिथ्यात्म प्राधान्य स्थल का उदाहरण देते हैं हम हम पुष्टि त्याद देहात्म तो विनियुक्तेत्र पुत्र विनियुक्तेत्र पुष्टि भक्षण अहम् आपस्यामी मैं कृष्ण दुर्बल हो गया अभी पुष्टि को प्राप्त करूं ऐसा मान करके इत्यादू यहां किसको अहम् शब्द से किसको लेना कृष दे, देहात्म का उचित देह से आत्म का उचित वहाँ पुष्टि आपसा में आप पुष्ट हो जाऊंगा भक्षण करके तो पुत्र को खिलाएगा सही मोटा होने के लिए ना न पुत्र पुष्टि हेतु अन्नभक्षण है पुष्टि के हेतु अन्न भक्षण है पुत्र को कहता है बहुत होने के लिए स्वयं ना पुत्र विनुक्त अत्र पुष्टि हेतु तो। इसलिए तो तो देह हो मुख्य यहाँ पुत्र मुख्य नहीं है जहाँ अहम कृष्ण पुष्टि आपसा पुष्टि को प्राप्त करूंगा इत्यादि में देह ही मुख्य आत्मा है अहम कृष्ण हो जाकर दुर्बल हो गया अब तो अन्न भक्षण आदि न पुष्टि में संपादय अन्नभक्षण आदि अच्छे खाद्य पुष्ट हो जाऊंगा इत्यादि लोक व्यवहार में जो कि देह ही आत्मा है ग्रहण करना है ना कि पुत्र ना कि साखी उत्तम अर्थम लोक व्यवहार प्रदर्शन दृढ़ लोक व्यवहार कोई स्वयं पुष्ट होने के लिए पुत्र को कहता है भूत खाओ ऐसा कहता है न पुत्र बिन्ते तो न किं तपसा स्वर्गमेश तपसा स्वर्ग त्याद कर्त्मकोचिता अनाक्ष वोग अनापेक्ष तत्यादि तपसा स्वर्ग तपसा श्यामी तपसे स्वर्ग को प्राप्त करूँगा इत्यालु जो तप करेगा वो स्वर्ग जाएगा करता ही आत्मा है करता है विज्ञान में एक कर्तुर आत्म का उचिता जो विज्ञान में यह उसमें आत्मता है स्थूल स्वर यहाँ आत्मा है क्योंकि तपसा तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे को प्राप्त करेगा ये स्थूल शरीर रहता है उस इसलिए स्थूल स्वर देह नहीं होता है कर्ता जो विज्ञान में वकोष है वो स्वर्ग जाएगा कर्तूर आत्मता कर्त आत्म का उचिता क्योंकि वपुर भोगम अनपेक्ष शरीर के भोग की अपेक्षा नहीं करके तपह कृच् आदि कम चले थे कृच्छ चंद्रायण आदि तप करता है जैसे देव भोग का त्याग करता है तप करने के लिए तप करने के लिए बहुत तपस्या करने के लिए भोग त्याग करके भी तप करता है क्योंकि आगे स्वर्ग प्राप्त करेगा तो उसमें देह आत्मा है समय मुख्य आत्मा कौन होगा कर्तविकता विज्ञान में कुछ यदा तू तप कृत्या स्वर्गम संपादय ऐसा व्यवहार करता तप करके स्वर्ग प्राप्त करूंगा व्यवहार करता है तथा कर्तव शब्द वाच्य कर्तव शब्द से लेना विज्ञान में कोश से केवल कोष नहीं चिदावा रहेगा तो विज्ञान में कोश तो को जैसे देह न देहा दे उसमें देह नहीं देह तो समाप्त हो जाएगा स्वर्ग जो प्राप्त करेगा तदेव उपादी अनपेक्षा बपुर भोगम शर्ग के भोग की अपेक्षा नहीं करके कृच चांद्रायन आदि कठ न करता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए या तो न देह से आत्म इस व्यवहार में तप से स्वर्ग प्राप्त करूंगा इस व्यवहार में देह आत्मा देह आत्मा नहीं होने से ततो देह भोग परिचय पूर्वकम देह के भोग परिचय करके कर्तर उपकार करता जो याग तप करता है उसका उपकार के स्वर्ग प्राप्त होता है तप कृष्ण चांद्रणादिकम चरती कृष्ण चंद्रणादी तप करता है उस समय विज्ञान में है दोषिषा अनापेक्ष आगे मुख्य आत्मा के लिए दृष्टान्त बताएंगे